थन देहड्या प्रयटति सा मिथ्याभूत निश्चल दर्शना तथा जागृते शेर लोकस पूज्योष्यो दृश्य स मिथ्या कथ्य अगले का का कार्यकाल के अवतरणी का आंध्रिककार स्वप्नवस्थ में गिश्चरी द्वारा नाड़ो में प्रयटन कि मिथ्या वह स्वप्न में जो देख रहे थे वह शरीर घूमता फिरता था और जगने के आपको पता चला कि जिस शरीर से मैं घूम रहा था भिन्न दूसरा शरीर सोया हुआ था इतनी चल पड़ा हुआ है इस से देव से दर्शनाथ और तथा तो जागृत इसी प्रकार से जागृत में भी ये जो दिख रहा है आपको यह भी मिथ्या है क्यों परिप्राधिकारी शरीर लोकसूच द्वेशी वृश है जिस परिप्राधिकारी शरीर को लेकर लोक पूज्य या देखा जाता है वह है पहले स्विथ्या और स्वप्न के आधार पर जागृत मिथ्या से करना है इन बड़ा विलक्षण तरीका से सिद्ध करेंगे देखिए स्वप्ने चावस्तुका अवस्तुकम्, उससे भिन्न एक अन्य शरीर देखा जाता है स्वप्न में जो शरीर दिख रहा है उससे भिन्न अन्य शरीर यहाँ दिखाई दे रहा है अन्यस्य अन्य दर्शनात्थक मन उससे भिन्न अन्यस्य काय से दर्शनाथ दूसरा शरीर एक दूसरा शरीर अन्य ही शरीर जो शैया पर पड़ा हुआ है सो रहा है वो दिखाई दे तो जिस प्रकार से स्वप्न काया का। इसलिए स्वप्न में जो शरीर देखा तो शरीर कैसा है अवस्तुक कै, है मिथ्या है ठीक यथा काया वैसे ही जिस प्रकार से काय स्वप्न काय मितया है शरीर मिथ्या है उधर स्वप्न के शिक्षण अन्य पदार्थ भी क्यों क्योंकि जैसे स्वप्नस्थ शरीर आपके चित्र का दृश्य है उसी प्रकार से स्वप्नस्थ अन्य पदार्थ भी आपके चित्र का दृश्य है वही कारण यह लग जाएगा जागरूक भी क्या है आपके चित्त का दृश्य है यानी मेरा शरीर है बोलते ना मेरा शरीर है वो बीमार हो गया है मोटा हो गया है पतला हो गया है ऐसा हो गया वैसा हो गया आपका अपना शरीर आपको दिखाई दे रहा है अगर आपका दृश्य है यह मन भी आपको दिखाई देता है आज मेरा मन बहुत खराब हो गया मुठ ठीक नहीं आज मन बहुत प्रसन्न है आनंद में तो जिसमें आप अपने मन को देख रहे हैं अनुमान के मन आप प्रसन्नता प्रसन्नता दशाओं को समझ रहे हैं तो आपका दृश्य मन तीसरा बुद्धि आज बड़ी चंचल है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो कभी आपने आप देख रहे हो उसकी चंचलता को देख रहे हो बुद्धि कभी अंतरणी चतुष्ट प्रसन्न था बढ़िया ध्यान हुआ तो आप अपने अंतरुण चतुष्ट को देख रहे आपका चित्र दृश्य चित्र का जो भी दृश्य होता है मिथ्या है कि स्व से जो भी दृश्य सब मिथ्या है जो सब प्रकाश चैतन्य है, तो है जिसको प्रकाशन कर रहा है वही सत्य चित्त का दृश्य होने के नाते जागृत शरीर और तथा सर्वं सर्व चित्ती दृश्य वैसे तो जागृत अवस्था के सारे वस्तु चित्त का दृश्य होने के नाते है क्या है असत्य स्वप्न अटन दृश्य स्वप्न में आप घूमते फिरते रह रहे हैं ऐसा आपको दिखाई दिया है जो शरीर वो में तथो तो अन्य से स्वापदेश और उससे अन्य जिस स्वाप देश का जो स्वापदेश में स्थित जो था स्वापदेशर पृथक उससे भिन्न कायांत्र से दशात दूसरा एक शरीरांतर दिखाई दे रहा है जो यहां शैया पर स्वयं पड़ा है स्वप्न में उनकी एक ही शरीर के अंदर दूसरा शरीर दिख रही ना एक शरीर लेता पड़ा है बिस्तर पे और उस शरीर के अंदर दूसरा शरीर दिख रहा है जो लेटा हुआ शरीर वो स्थिर है और सुंदर जो दिखाई दे रहा है वो शरीर है फिर कैसा हो सकता है निश्चित रूप में नहीं इसलिए या तो घुमरा फिर जो हो सकती है लेटा पड़ा ये झूठा है या तो लेटा हुआ सत्य है और फिर घूमते तो फिरते जो वो झूठा है आप ये कहेंगे लेटा हुआ सत्य है क्योंकि स्वप्न रिश्ता हमेशा हम लोग जो कहते हैं जागृत सत्य क्यों कहते हैं किसके दृष्टिकोण से वास्तव में जागृत सत्य तो विवेचन किया आपने लोग बार बार वही दिख रहा है ना रोज रोज वही दिख रहा है इसलिए सत्य इसलिए इतने मात्र सत्य नहीं होता है रोज रोज दिख रहा है मरता हुआ दिख रहा है नष्ट होता दिख रहा है फिर भी सत्य क्यों मानते कारण दूसरा है असली कारण यह बता कि जो स्वप्नगत रस्ता है वही जागृत महैया नहीं वही है ना जो स्वप्नगत रश्ता वही जागृत का भी दृष्टा है इसमें दृष्टा का दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जागृत सत्य स्वप्न का दृष्टा क्या कर रहा है रोज नया नया सपन देख रहा है और जागृत मारते ही वो सब गायब हो जाता है ये का दृष्टा ही यह निर्णय ले रहा है जागृत दृष्टा से आप भेद होकर के, के स्वप्न में है जागृत दृष्टा स्वप्न में है नहीं क्योंकि स्वप्न का दृष्टि जागृत में अभेद हो रहा है यद्यपि जागृत दृष्टा ही स्वप्न दृष्टा है स्वप्न दृष्टा ही जागृत दृष्टा है लेकिन अभी तरह क्या अनुभव में आ रहा है जागृत का जो दृष्टा है वह यादृश रूप नहीं आता वहां नहीं रहा किंतु के संस्कार वहां गए तो संस्कारों को लेकर के स्वप्न दृष्टा ने स्वप्न को देखा और जिसने स्वप्न का स्वप्न को देकर वहां के डर के मारे जग गया या खुशी से जग गया किसी भी कारण से जग गया वहां से बाहर आया तो वो क्या समझ रहा है मैं ही स्वप्न देख रहा थे बोलता है ना इन स्वप्न में कभी ऐसा हुआ आज तक कि जो मैं जागृत में था वही मैं अब स्वप्न देख रहा हूं कभी हुआ? किसी को भी नहीं हुआ आज तक यदि ये हो जाए फिर तो मोक्ष हो जाएगा पुरानी जागृत का दृष्टा जो स्वप्न में गया और स्वप्न देखते वक्त यदि उसकी वृत्ति ये बन जाए है? कि मई ही जागृत दृष्ट हूं और जब वे देखेगा स्वप्न में जागृत कोई पदार्थ काम में नहीं आ रहा तो क्या समझेगा तो ही तो रहा है सबको हो रहा है जागृत और स्वप्न दोनों से मितया हो गई तो मुक्त हो गया इन होता है एक तरफा गाड़ी है लेकिन जब जागृत से स्वप्न में गए तो वहां मैं जागृत वाला हूं ये भूल जाते जागृत में आते याद रहता है मैंने स्वप्र देखा था वही मैं अब जागृत में हूं स्मृति बनी हुई है लेकिन जागृत जब स्वप्न में चला गया वहां स्मृति बनी हुई नहीं रहा मैं वह हूं जो जागृत अनुभव कर रहा था ऐसा ही स्मृति हो जाएगा कल्याण हो जाता ही है लेकिन हाँ। समस्या यही है इसलिए जो जागृत को सत्य कहा जाए क्यों स्वप्न का दृष्टि कौन से जागरूक का दृष्टा स्वप्न को मिथ्या कह नहीं था पता नहीं वास्तव में उसको पता ही नहीं स्वप्न का के बारे। भी नहीं किया, किया तो कि दूसरा कह देगा रस्सी में शाम किसी दूसरे ने देगा और कोई तो और व्यक्ति कहेगा शाम मिथ्या है अरे जिसने अनुभव किया वही जब रस्सी को देगा तब कहेगा सर ब्रह्म और यथार्थ ज्ञान दोनों का अनुभव अनुभविता एक होना चाहिए तभी यथार्थ अनुभव को वो कर पाएगा पहले जिसको मैं यथार्थ समझ रहा था वो ब्रह्म है अब जो अनुभव ये या यथार्थ है यह भेद उसी को हो सकता है अनुभव एक व्यक्ति करेगा तब न और जागरण का अनुभव एक व्यक्ति कर रहा है कौन स्वप्न का दृष्टा स्वप्न के दृष्टा ने स्वप्न को देखा वहां से जैसे जागृत है उसको याद रखता है मैं स्वप्न का दृष्टा अब जागृत में हूं इसे जागृत और स्वप्न स्वप्न दृष्टा देख रहा है अच्छा स्वप्न दृष्टा का दृष्टिकोण में ही जागृत सत्य उनका कहना है यहाँ पर कि जब स्वप्न का दृष्टा जागृत में आ गया वह स्वप्न का दृष्टा जो स्वप्न को देखा वह समझ गया कि अभी जागृत मनाने के बाद स्वप्न मिथ्या है तो उसी कौन से जागृत सत्य होता है है जागृत का दृष्टा कौन से जागृत सत्य नहीं है वास्तव में जागृत का दृष्टा जब प्रमिद्या पा तब क्या हो जाएगा दोनों का अनुभव कर रहा है ना जब ब्रह्म को अनुभव करेगा जैसे स्वप्न का अनुभव करके जागृत में आया तब आपने क्या बोला स्वप्न विद्या है यह कहा ना आपने अब का अनुभव करते हुए आप यदि ध्यान समाधि शास्त्र के आधार पर चिंतन मनन निध्यासन करते करते ब्रह्म अनुभव कर, कर, कर लिए सब क्या बोलोगे लिएगृत मिथ्या कहोगे ना कि जब यही वह अनुभव करेगा जैसे स्वप्न की अपेक्षा से जागृत सत्य है तो जागृत की अपेक्षा से कौन सत्य है ब्रह्म सत्यो सत्य अनुभव कर लेगा तो जागृत होते ही मिथ्या अब जब तक अनुभव नहीं है तब तक तो जागृत सत्य है ये समस्या है का कहना है यहां कि वहां का शरीर की अपेक्षा से यह शरीर तक जो दिख रहा है शैया के ऊपर इस शरीर का दृष्टिकोण से वह शरीर मिथ्या करके स्वप्न तय कर लेता है यथा स्वप्रदृश्यता तथा सर्वंचित दृश्य वस्तुक जिस प्रकार से स्वप्रदश्य उजो शरीर मिथ्या है उसी प्रकार से स्वप्न में देखा गण्य सकल पदार्थ को क्या मानना है? है।, है क्यों हेतु तो सीधा है चित्त जैसे स्वप्न का, का दृश्य था अन्य पदार्थ भी चित्त का दृश्य है जागृत नियम को जागृत में लगा दो चित्त दृश्यवाद जागृत श्रीराम हनुमान धीरे के नीचे ग्रहणात्मे एक नंबर टिप्पण देवदत्त जागृत दृश्य कैसा है मिथ्या। मिथ्याव देवदत्त के रूप दृष्टा का दृश्य होने से देवदत्त के स्वप्न के समान देवदत्त का जागृत मिथ्या है क्यों देवगत के चित्त का या दृष्टा का दृश्य होने से स्वप्न दृष्टा का दृश्य के समान यह अनुमान को यहां सूचित किया गया है स्वप्न समता असत जागृत प्रकरणार्थ इसलिए संपूर्ण प्रकरण के तात्पर्य यह है कि स्वप्न के समान होने के नाते यह जागृत भी प्रकरण पूर्व पक्ष यथा जागरदन तथा स्वप्न से जागृत कार्य स्वप्रदा तो शिव सरीति जागर धन शरीर कोई शंका कर सकता है ठीक है स्वप्न का पदार्थ के आधार पर जागृत को अपने मिथ्या कर दिया वहां का शरीर वहां का दृश्य है तो वैसे ये भी मिथ्या उसके पीछे हेतु क्या है कि स्वप्न का पदार्थ कहां से पैदा हुए जागृत के संस्कार इसलिए जागृत तो स्वप्न के प्रति कारण कार्य की जागृत कारण का अनुमान कर लिया आपने कार्य को मिथ्या अनुभव कर लिया आपने निश्चय कर लिया जिसलिए स्वप्न रूपा कार्य मिथ्या है अत उसका कारण जागृत भी मिथ्या यह अब यही नियम लगता है कार्य कारण अनुभव दृष्टा में भी लगाना चाहते पूर्व पक्ष स्वप्न दृष्टा भी मिथ्या यथा स्वप्न शरीर मिथ्या स्वप्न का जो है पदार्थ मिथ्या है वस्तु मिथ्या है उसप्र का दृष्टा भी मिथ्या है।, है और जिसमें यदि का सत्य होता वहां का साफ अनुभव आपको याद होना चाहिए पूरा जो स्मृति में नहीं रहती है स्मृति में रहती है कुछ नहीं वह दृष्टा जरूर मिथ्या है वह दृष्टा जो मिथ्या है उसे कारण ही उदा जागृत दृष्टा भी मिथ्या है बोलना चाहता है लेकिन हमें दृष्टा को मिथ्या साबित नहीं करना है और हो भी नहीं सकते यदि दृष्टा मिथ्या हो जाए उस दृष्टा को मिथ्या कहने वाला कौन है दूसरा उसकी यदि कोई भी चीज को मिथ्या कहना चाहते हैं उसमें हेतु है क्या है दृश्य यदि स्वप्न भी मिथ्या है तो बताओ फिर वह स्वप्न किसका दृश्य है किसका दृश्य यदि वह किसी अन्नी का दृश्य होता तब स्वप्न दृष्टा भी मिथ्या बन जाती किसी का दृश्य न होने से वो मिथ्या नहीं है जागृत दृष्टि होने के नाते वह भी मिथ्या नहीं है ग्रहण हेतु स्वप्न इष्य तेतु तत्व त जागृत जागृत ग्रहनाथ जागृत के सदृश ग्राह ग्राहक रूपी द्वैत को लेकर के ही स्वप्न का आप ग्रहण करते हैं जागृतवत ग्रहणाथ स्वप्न में भी ग्राह्य ग्राहक भाव रूपा भेद है ना आप ग्राहक हैं और बाह्य बाह्य वस्तु सब ग्राहक यथा जागृत में ग्राह्य ग्राहक भाव है उसी प्रकार से स्वप्न में भी ग्राह्य ग्राहक भाव है इसलिए मालूम होता है स्वप्न जागृत का कार्य कार्यु तु। तुमने तु वह जागृत कारण है जिसका ऐसा या स्वप्न जागृत हेतु मैंने कारण यौरी समाज है तद हेतु में कस्य स्वप्न प्रथमा तद हेतु स्वप्न जागृत है कारण जिसका ऐसा कौन है स्वप्न जिसलिए स्वप्न और जागृत में ग्राहक ग्राहक रूपा सदृशता सामान्यता होने के कारण से ज्ञापन होता है कि जागृत स्वप्न का कारण है क्योंकि यही नियम होता है कि कार्य कारण भाव में हमेशा कोई भी इच्छा घट और मिट्टी के बीच कार्यकार मानते हैं क्या सामान्यता है दोनों के बीच में हमेशा कारण में विद्यमान सामान्य धर्म कार्य में जरूर आता है और कार्य का अपने विशेष धर्म क्षण था नहीं तो फिर घट है है? से, क्रिया, क्रिया तो से अर्थ क्रिया कार्य तो संभव है आप मिट्टी को लाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा झोला वोला में रख लाओगे और घड़ा लाने के लिए हाथ पकड़ के को के उठा ला, झोले की जरूरत नहीं नहीं, है, है, यानी आजकल थोड़ा थोड़ा इज्जतदार आदमी हो सोचेगा फैशन वाला गया लोग क्या सोचेंगे बंद उठाकर प्रयोजन और क्रियान्वयन दोनों चित्र अर्थक्रिया का यही विशेषता कारण और कार्य जो कारण से नहीं हो सकता वो कार्य से कर सकते हैं जो कार्य से नहीं हो सकता कारण से कर घड़े से घड़े को नहीं बना सकते मिट्टी से घड़े को बना सकते ये विषण का कारण का है इसलिए यहां समानता को देखते हुए ज्ञापन होता है स्वप्न तो तो का कारण जागृत तथे तस्सीव स जागृत मिश्य परंतु जागृत कार्य होने से स्वप्नदृष्टा के लिए ही जागृत सत्य मानी गई है तद हेतुत्व जागृत है कारण जिसका स्वप्नगा इसलिए ही इसी वजह से ही तुम स्वप्न दृष्टा का दृष्टि से कहा जाता है केवल क्या यह जागृत में जागृत सपने नहीं तसै टिप्पण इसलिए तसेव का मतलब स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा का दृष्टि कौन से कहा गया कि यह जागृत सत्य है भाषण जागृत वस्तु इसलिए भी जागृत के वस्तुओं को असत्या माननी चाहिए क्यों जागृत जागृत के समान ग्रहणाद मान ग्राय ग्राहक रूपेण स्वप्न से क्योंकि आपने जागृत के समान ग्राय ग्राहक भाव रूपेण द्वैत भाव से भेद भाव से भेद दृष्टि से स्वप्न में अनुभव किया है अनुभूय मानता तेतु जागृत ही है इसलिए कारण जिसका किसका इस स्वप्न का सप्न उस स्वप्न का नाम है तद् तेतु जागृत कार्य अर्थात जागृत कार्य ऐसे ही सभी के दृष्टिकोण से सर्व सामान्य मत बता दिया है ना नई आय सब यही मानते हैं इसलिए अधिकतर लोगों का कहना है जो जागृत कभी अनुभव नहीं हुआ हो ऐसा कभी स्वप्न ही नहीं होता इस इस जन्म में ना देखा हुआ ऐसा कोई चीज आपका को स्वप्न में दिखाई देता तो है तो नई आय कभी लोग क्या कहते हैं जन्मांतर में अनुभूत कभी आपने जन्म ना भी देखा और ये जन्मांतर में को मानते ही नहीं है चारवा का वो क्या कहते हैं ऐसे स्वप्र के बारे में तो तुम्हारी कपोड़ कल्पना थी जो जागृत के संस्कार से जन्य नहीं है वह केवल आपके कल्पना जैसे कवि की कल्पनाओं का सुना हुआ है ना भूत प्रेत आदि की कल्पनाओं को बचपन से सुन लिए हैं तो उसके आप मन में कल्पना कर लिए वास्तव होते नहीं अनुभव ही नहीं है ऐसे मानते हैं चार वाक कोई ना कोई व्यवस्था तो देते ही है इन चीजों के प्रति तदेतुवाद तो जागृत कार्य जागृत का कार्य होने के नए तवन दृष्ट एव स्वृष्टा दृष्टिकोण से ही सत्त जागृत न तो अम जागृत सत्म गया दृष्टिकोण से नहीं न तो अन्तृ बाध्यम स्वप्न से मिथ्यात्म जागृत से पुनस्तुपल पर सत्तम पर उसपर्ट बहुत सुंदर ज्ञानवीरी कि स्वप्न के प्रमाता के सद्भाव काल में पाइप हो सकता है नहीं तो नहीं पाइप होगा ना आप स्वप्न को देख करके जागृत में आने के बाद स्वप्न के पदार्थों को मिथ्या कहते हैं है ना कौन कह रहा है बात जागृत को देखने वाला कह रहा है क्या जिसने स्वप्न देखा था तो वही कह रहा है अब उसको याद करके जो मैं देखा था वह सब झूठा है कौन कहता है इसीलिए स्वप्न कहता है जागृत में कह रहा है इन कौन रहा है जागृत दृष्टा नहीं कह रहा है स्वप्न कहता है रहा नहीं क्योंकि जिसने देखा अभी मेरे पहले निष्ठान दिया था ना सर्प में जिसने रज्जू देखा मैंने रज्जू में जिसने सर्प को देखा वही व्यक्ति रज्जू को देखेगा जब तब कहेगा सर्प कि दूसरे से नहीं होगा सिर्फ अन्य जिसने स्वप्न को देखा वही जागृत में अगर जागृत को जब देखता है तो वही व्यक्ति अपने देखे हुए पूर्व में देखा हुआ स्वप्न के बारे में कहता है वो क्या है नहीं, नहीं? एक ही स्वप्न दृष्टा है ना वही जागृत में आया है ना वही जागृत में आया है लेकिन हम भेद करके क्यों व्यवहार कर रहे हैं नहीं सर्वद्रष्टा अलग रजुद्रष्टा अलग हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जिसने सर्प को देखा वह जब रज्जु को देखे तब भी सर्प सर्पद्रष्टा है क्या तब उसको सर्प दिखेगा तब उसको क्या कहेंगे आप रज्जु दृष्टा कहोगे ना लेकिन रज्जु दृष्टा होता हो सर्प सर्पद्रष्टा भी है या नहीं यदि वह सर्पद्रष्टा नहीं होता और रज्जु दृष्टा अलग बिल्कुल होता दो भिन्न अत्यंत होते रज्जु को देखने के बावजूद दे सर्प मित्या कौन करेगा बताओ कोई कहने है? इसलिए कहना पड़ता है जो सर्पद्रष्टा था वही अब रज्जु दृष्टा जब हुआ पूर्व अपने द्वारा ही देखा गया सर्प को वो मिथ्या करता है, है? इसी प्रकार यहां व्यवहार करना पड़ेगा जो स्वप्न दृष्टा है वही जाग्रत दृष्टा बना जब तब अपने पूर्व दृष्ट स्वप्न को लेकर के वह स्वप्न दृष्टा जागृत दृष्टा अधिन होकर व्यवहार करके कहता है कि वह स्वप्न मिथ्या चांद क्यों कह रहे हैं ये सब भूमिका जो बांध रहे हैं इसलिए और जागृत अवस्था मिलेगी ना इसको कर रहे अभी जागृत और ना। होगा। इस दृष्टान अच्छे से समझ लेंगे तब तो उसमें दृष्टान में समझ में आ जाए ये सब क्यों दृष्टांत की व्याख्या हो रही है स्वप्न और जागृत के बीच में जो व्यवहार हो रहा है जागृत सत्य स्वप्न ये समझा रहे हैं यह केवल एक दृष्टान्त है इसके मत समझना सिद्ध कर दिया नहीं जागृत शक्ति नहीं हो सकता कभी भी इसे कहते हैं उसी उसीदृष्टा यथा नप्ने इति है जैसे स्वप्न में व पदार्थ शक्ति महसूस हो रहा था किसके पेक्ष के पदार्थ स्वप्न में सत्य थे ना के पदार्थ काल काल में को को, काल में को को सत्य कि नहीं दर्शन सर्प है है है है है इसलिए उसका भय होता भागता सब करता इसी प्रकार स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा को स्वप्न के पदार्थ सत्य है यानी इन उसमें सत्य किसके अपेक्षा से आई थी बताओ कैसे भी जागर ही नहीं हुई है और कौन सी चीज हुई है आपके लिए तब कहेंगे किसी अन्य की मिथ्या होने से स्वप्न में सत्यता नहीं आया लेकिन स्वप्न में जो सत्यता निद्रा रूपी दोषी कारण निद्रूपी दोष के कारण से स्वप्न के पदार्थ में स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा को सत्य महसूस हुआ था उसकी अपेक्षा जागृत में सत्यत्व मान लिया और जब जागृत से आप जब ब्राह्मण स्थिति में पहुंच जाएंगे तो जागरूक क्या होगा? है ना तो जागृत में सत्यत्व जो है दो के कारण से आया इसका मतलब एक कारण से नहीं जिस स्वप्न में एक ही कारण था निद्रा दोष उस कारण से सतत्व आ गया लेकिन जागृत में जो सत्य आ रहा है दो से एक तो स्वप्न के अपेक्षा से दूसरा अविद्या के कारण जब अविद्या नष्ट हो जाती है तब तो ब्राह्मी पहुंचने पर यह जागृत भी विद्या हो जाता है यह तीन को लेकर के बोल रहे हैं यथा स्वप्न स्वप्न दृश्य साधारण विद्यमान वस्तु अवभाष तथा ता तरणत्व साधारण विद्यमान वस्तु अवभाष नु साधारण विद्य महान अभिप्राय जैसे स्वप्न केवल स्वप्न को ही स्वप्न काल में सत्य अन्योग आपका स्वप्न आपके लिए सत्य है दूसरा बगल में सोया हुआ है उसको आपके स्वप्न के कोई पदार्थ किसी कोई मतलब नहीं उसकी अपना स्वप्न दूसरी होगी या नहीं होगी वह अलग उसका अपना अलग हो सकता है नहीं भी हो सकता है खरा ट हो सकता है स्वप्न बार बार सत्य होता है क्यों कारण क्या है क्योंकि उस काल में सर्वसाधारण वस्तु के समान प्रतीत होता है साधारण विद्यमान वस्तु तो समय जैसा जागृत में सामान्य रूप में अनुभव किया है कौन सा जागृत में भी साधारण विद्यमान वस्तु साधारण विद्यमान वस्तु समान अवभाषित हुआ करता है परमाता के होने पर ही बाध्य बाध्य स्वप्न में भी भान हो सकता है नहीं तो नहीं तो हो सकता ना भिन्न प्रभात होने पर नहीं होगा कारण दोनों का के प्रति क्या हेतु है वह समझना है सर्वत्र ऐसा नहीं होता है कार्य मित्य होने से कारण नित्य हो जाए यह संभव नहीं है ये पूर्व चाह रहा है कार्य मित्य होने से कारण मित्य पूर्ण रूप में सिद्ध चाहता है लेकिन हम दृश्य हेतु त्रियांश मात्र में सिद्ध करना जागृत मिथ्या कथा कर है देते हैं तो यही पूर्व पक्षी पकड़ लेता है इसे जागृत का मतलब क्या तीनों उन्हें दृश्य भी मिथ्या दर्शन भी मिथ्या दृष्टा भी मिथ्या इसे स्पष्ट करना पड़ेगा कार्य काणाम होता है सामान्य को लेकर के ये होता है, विशेष धर्म को लेकर नहीं होता इसी बात समझा सर्वसाधारण विद्यमान तथा। साधारण विद्यमान वस्तु न तो साधारण विद्यमान साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्नवे स्वप्न में ही स्वप्न ही सद्भाव काले इति काल एव बाध्य जागृत विद्यम बाध विद्यमान काल में बाधल नहीं होती ये अंतर यहाँ साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्न समान बाधित नहीं होता यावत ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आ आत्मनिश्चय परिभाषा में आपको समझाते वह सिखी की कार्यक्रा को देकर कहा था वहां पर जब तक स्वस्वरूप अनुभूति या स्वस्वरूप का निश्चय नहीं होता अनुभूति पूर्वको तब तक, तक के लिए यह जागृत मिथ्या नहीं चाहे जितना हम लोग रटे कितना पढ़े पढ़ाएं, इन जागृत मिथ्या नहीं हो सकता यावत ब्रह्मानुभूति नहीं होती तो आत्म साक्षात्कार के अनंतर ही यह जागृत मिथ्या होगा उसके बाद व्यवहार कर जीवन मुक्त हुए भी जागृत की मिथ्या नहीं इसे दृश्य देखना मित्या तो कर रहे हैं हनुमान सिद्ध कर लेंगे जागृत के सकल पदार्थ जो है मिथ्या है दृश्य होने से स्वप्न दृश्य समान चित्त दृश्य हेतु आदि देकर कर लेते हैं लेकिन मात्र वास्तव में नहीं होता स्वप्न के समान रोज रोज स्वप्न मिथ्या हो जाता है इधर रोज रोज जागरूक मित्र हो जाएगी जरूरत भी नहीं एक बार मित्या हो जाएगी तो काम हो जाएगा ना कार्य कारण भाव है जागृति और नैषम जागृत है ऐसा नहीं कह सकते अत्यंत वैषम्या एक में स्थिरत्व दूसरे में अस्थिरत्व स्वप्न अस्थिर है जागृत स्थिर है ना शंका उठाते दे हैं अब अगले कार्य में देखिए उत्पादस्य देखिये उत्पाद से प्रसिद्ध अजम सर्व उदाह उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण उत्पादस्य से अप्रसिद्धत्व अजातवाद है ना हम लोग जगत की उत्पत्ति मानते ही नहीं है इसे हमें जागरूक मिथ्या करना ही है जब आत्मानुभूत तो हो जाए अजात प्रसिद्ध हो जाए इसलिए उत्पाद से मन उत्पत्ति ही वास्तव में प्रसिद्ध नहीं है संपूर्ण जो प्रपंच सर्व कैसा है अजम उदाहरतम इसलिए उपरिषदों में सर्वम कलिद्रैसे सर्व ब्रह्म अयम आत्मा ऐसे ही शब्दों में आता है उपरिषदों में कहा गया है सपायाभ्यंतरो इत्यादि के द्वारा संपूर्ण प्रपंच अजन्म आत्म स्वरूप ही कहा गया का तात्पर्य समझना संपूर्ण प्रपंच स्वरूप जैसा है उस दृष्टि कौन थी घट गृष्ट आत्मा है ऐसा नहीं, घट, आत्मा नहीं है घट अधिष्ठान दृष्टिया आत्मा है। चित्र चित्र दृष्टिया तो पट से भिन्न है लेकिन चित्र पट दृष्टिया पट है चित्र है ही नहीं वास्तव है ना कपड़े पर चित्र बना हुआ है लेकिन हम क्या देख रहे हैं वहां चित्र को देख रहे हैं है ना तो चित्र को भी किस दृष्टि से देख रहे हैं चित्र दृष्टिया देख रहा हूं ये राजा है ऐसा देख रहा हूं अरे चित्रवास्तव में कपड़ा है ऐसा देख रहा हूं देखने को आप इसको राजा मान रहे हैं या कपड़ा मान रहे हो कपड़ा मानोगे इसका मतलब राजा नहीं है सर्वम ब्रह्म में यह सारा जगत को आप सर्वम दृष्टिया रखते हुए अधिस्टान दृष्टिया जो कहा गया है वह सर्व की मिथ्या सिद्धि के लिए है नहीं ब्रह्म की सत्य तो आगे सर्वम के सत्यम कह देते उल्टा लो सर्वम ब्रह्म है ना ब्रह्म सत्य से सर्वम सत्यम ऐसा नहीं सत्य है ये चित्र पट दृष्टांत समझाया वहां पर अवस्था चार भी दिखा करके वही समझाने कोशिश कर रहे हैं उसी प्रकार ग्रहण करना है अजम सर्वम उदाहरतम ने कहा वेदांतेश प्रोक्ता उपरिषद भूता चूता सर्व क्योंकि जो भूत है जो सत्य है उससे कभी असत्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती न विदित भावो असतः न भावो विदित सतः कभी सत्य रूप भ्रम से किसी असत्यू भी जगत की उत्पत्ति हो नहीं सकती लेकिन सत्य रज्जु में असत सर्प तीनों ही काल में उत्पन्न नहीं नहीं हुआ है जब ब्रह्मवशा दिखाई देता है लेकिन वास्तव उत्पन्न नहीं है ऐसी प्र सारा जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है क्या प्राकृतिक प्रतीति मात्र हो रही है और वह प्रती भ्रांति होने के नाते उसका विषय सब कुछ मिथ्या जगत न संभवस्ति उत्पत्ति न संभव संभवती किसी भी प्रकार से कथन जी किसी भी प्रकार के उत्पत्ति का कथन किसी प्रकार का मतलब क्या आरम्भवाद से परिणामवाद से भी नहीं हाँ? भी नहीं कोई वाद नहीं ये सब वाद अज्ञान में ही होता है जितने भी वाद है जो विवाद के कारण बनते हैं में क्या कर विवाद जगत मिथ्या इसीलिए इसे वादों के कारण सिद्ध तो है ये झगड़ा क्यों है वादों के कारण नहीं आय आरंभवाद माना नहीं आय सकता परिणामवाद माना विवर्तवाद आप मानते हैं समृद्धिवाद बौद्ध मानते हैं इस प्रकार कोई ना कोई वाद सबने मान लिया उन वादों को लेकर विवाद हो जाते हैं इन सब कुछ अज्ञानी होने के नाते वास्तव में उत्पत्ति की कथन ही नहीं हो सकती है भाषण जनो स्वप्न कारण पे जागृत वस्तु न स्वप्रवद स्वप्रवस्त पक्ष कहता है स्वप्न का कारण होने के बावजूद भी जागृत जो वस्तु है वह स्वप्न वस्तु के समान अवस्तु नहीं है मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है क्यों उसका कारण वो दे रहा है अत्यंत चलो ही स्वप्न जागरतं तो स्थिर इन स्वप्न कैसा है रोज रोज बदल जाता है आज कुछ देखा कल कच और देखा कोई निश्चय नहीं होता क्या देखेंगे क्या नहीं देखा था कुछ भी आदमी नहीं कुछ पक्का नहीं होता यानी यहाँ तो ऐसा नहीं बिजली चली जाए तो भी आप अंधकार में आराम से दूसरे चले जाते क्योंकि आपको मालूम है जो वहाँ है वही है ये दरवाजे पिछले कई दरवाजे उधर दर से उधर हो जाए फिर आप दीवार में ठक कर खाओगे बदल जाएगी ना ये सफर बदल जाए कमरे बदल जाते सफर मकान बदल जाता रोड बदल जाता है सबको बदल सकती है वहां तो बस यहाँ भी रोज बदलते रह जाए तो मुश्किल हो जाएगा पुरुष स्त्री हो जाए स्त्री पुरुष हो जाएगा जा, चलेगा यहां तो अचलन लक्ष्य जागृत में जब हम अनुभव कर रहे हैं हर वस्तु जो जहां जैसा वैसा सदैव ऐसा ही अनुभव में आता है अत्यंत चलो ही स्वप्नो तुमने किन्तु तो जागृत लक्ष्य तो सिद्धांत सत्य ठीक करते हो ठीक ही कह रहे हो किसके दृष्टिकोण में तुम ठीक कह रहे हो कौन से? गलत किसी के कौन से है कौन सबसे कारण तो जब तक तक मेरा जवाब नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा है जो कथन वह सही लगता है ऐसे जीवन में सत्यम प्रयोग होता है आपने जो कहा अभिवेकी दृष्टिकोण से विवेकिन नव कसुचित वस्त्र उत्पादक प्रसिद्ध हो विवेक होंगे दृष्टिकोण में तो आज तक तो कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो स्थिर कहां से बने कोई वस्तु उत्पन्न हुआ हो और वस्तु आपके अनुभव में आता हो तब तो उसका विचार किया स्थिर वस्तु की स्थिर वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ है जब कोई भी वस्तु स्थिर स्थिर का विचार ही नहीं हो सकता तो अप्रसिद्धता आत्मित इसे शर्मित्रोत ने क्या कहा आत्मा ही सब कुछ अज जो आत्मा है ब्रह्म है यही सब कुछ ऐसे उप्रसिद्ध उदाहरतम कूत्र वेदांत वेदांत में कहा गया इसे को प्रसिद्ध दे रहे दो एक दो सब्यंतर भीतर भार, सर्वत्र सर्वतः बार भीतर सब ओर से सब कुछ अजन्मा ब्रह्म ही है से सबको जागृत स्वप्न जाती थी और आप क्या कह रहे जागृत कारण है स्वप्न कार्य पैदा हो गया है ना मैंने जागृत को फिर इसके अलावा आप क्या कह रहे जागृत तो सत्य है स्वप्न है सत से असत उत्पन्न हुआ बोल रहे हो येदी जागृत कारण कहोगे उससे उत्पन्न कार्य क्या है स्वप्न है और जागृत है इसका मतलब क्या सत रूपा जागृत कारण से असत कार्य होता तो स्वप्न पैदा हो गया सत्य उत्पन्न हो सकता है क्या फिर तो वंद पुत्र भी उत्पन्न हो जाएगा संसार में सत्य ना को अवरत तो है ना वंद स्त्री उसे असत्य व्याप्र पैदा हो जाए क्यों नहीं होगा फिर तो सत्य है उसे सश पैदा हो जाए असत्य ख आकाश सत्य है, उसे हो असत खेत तो होता हुआ देखने को मिला सत्य असत उत्पन्न होता हुआ कहीं भी देखने को नहीं मिला है इसलिए यदि जागृत को असत कहते हो फिर जा, सत्य जागृत से असत स्वप्न पैदा नहीं हो सकता और जितने स्वप्न असत्य सर्वानुमत है स्वीकृत है अतिश कांत जागृत भी असत ही होना चाहिए सत्य तो मार दिया ना तीसरे कहते हैं यदि मन में से जागृत है सतो असत सब चाहती तद असत आपके कथन बिल्कुल गलत ना भूता असत्य लोके। कि लोक में एक नूता विद्यमान संभव दृष्टा कि जो असत्य है कौन शशीषण आदि उनका उत्पत्ति कहीं भी किसी प्रकार से भी किसी भी काल में किसी भी देश में कोई भी सप्त शश के द्वारा खराग में उत्पन्न होता हुआ तो कहा था स्वप्न का कार्य जागृत मैंने कहा था स्वप्न का कार्य है, मैंने ये तो नहीं कहा ना स्वप्न सत्य का कार्य है हमें मान रहे स्वप्न का स्वप्न जो है का कार्य है इन किस अंश में कर रहे हैं तुम जागर को सत्य के ग्रहण कर ले तुम्हारी तो गलती है हमने कभी नहीं कहा कि सत्य जागृत का कार्य असत स्वप्न है कार्य कारण मान रहे हैं लेकिन जैसा आप चाह रहे वैसा नहीं से असत उत्पत्ति ऐसा नहीं मानते हैं ननु उत्तम तो ये वह स्वप्नों जागृत गारी में दी तब कथम उत्पाद और प्रसिद्ध पिछले राब के द्वारा यह बात अभी अभी कह दिया गया था पूर्व दो में कि स्वप्न जागृत कार्य है आप क्यों रहे हो जब कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो जागृत स्वप्न कैसे उत्पन्न हो गया अप्रसिद्ध कारण उत्पत्ति ही अप्रसिद्ध यदि है आपने कार्यकाल तो को कैसे कथन कर दिया तब कहते वह भी अभिवेकियों को समझाने की सुनु तत्व तो सुनो क्यों ऐसे हमने कहा तत्र यथा कार्य कारण भाव अस्पताल प्रेत उन के बीच में दो अवस्थाओं के बीच में कार्य कारण भाव जिस प्रकार का होना चाहिए हमारे प्रेत है वह तुम सुनो समझो क्या है असत जागृते दृष्टि स्वप्नेश्य तय असत्व दृष्टि प्रतिबुद्धो न पश्यति जीव जागृत काल में जो देखा है ये भी वास्तु में असत ही देखा तभी वहां असत देख रहा हूं यदि असत्य देखा होता तो वहां भी सब देखता वहां असत्य देख रहा है कार्य असत्य हमें कहना पड़े कारण में जिस चित्र पर अनुभव कर रहा हूं यह असत्य ही अनुभव कर रहा हूं यदि असत्य अनुभव हो रहा है घर अस्थि क्यों बोलते घटवनास्थित बोलना चाहिए कहते हैं सत्य की आपकी भ्रांति भ्रांति निवृत्ति के लिए पढ़ना हो रहा है तो आरोपित है असत में सत आरोपित हो गया है इसे गास्तव में जागृत असत दृष्टवा जागृत में अविद्यमान भ्रांति विषय वस्तु घटपड़ा को आपने देख करके स्वप्न स्वप्न में भी तन्मय पशती तत्कार तो से संस्कारित हुआ होकर के निद्र रूपी दोष की सहायता से आप स्वप्न में असत पदार्थों को उत्पन्न कर लेते हैं अतः पड़ता है स्वप्नेत तो स्वप्न में भी असत पदार्थों को देखकर जगा हुआ पुरुष उन्हें इसलिए नहीं देखता है ये सत्य सत्यकारी होता यदि जागृत सत्य होता उसे उत्पन्न स्वप्न भी सत्य होना चाहिए ये सत्य होता वो जगने के बाद उसके उपलब्धि होनी चाहिए लेकिन उपलब्ध ना होने से निश्चय हो गया स्वप्न का पदार्थ असत्य है कारण जागृत पदार्थ भी असत्य है इन महाराज तो कभी जागृत को हम असंत तो देखते ही नहीं है जागृत को भी देखा है नहीं कभी हाँ तो कहा देखोगे समय लगेगा अनेक जन्म सुन सिद्ध भगवान ने कह रखा अनेक जन्म लगेगा धीरे तो धीरे धीरे घिसते घिसते घिसते कभी न कभी निद्यास जब हो जाएगा तब आपको ब्रह्मानुभूति होगी तो जागृत जागृत भी आसक्त करके अनुभव हो जाएगा यह कोई जरूरी नहीं ना कि कईयों की जब भ्रांति ऐसी होती है जो जितनी और भ्रांति चलती है निकाल नहीं सकते भ्रांति को कईयों के दिमाग में कोई भ्रांति से बैठ जाता है आप ना समझाइए दूसरों से समझाइए जैसा भी कोशिश कीजिए वो अंदर से निकलेगा गई ऐसा जड़ बैठा हुआ के जड़ के समान बिल्कुल पातल लोग तक रहता है निकाल नहीं सकते भ्रम को क्या करोगे इसे हिंदी में कहावत कह दिए बहन की कोई दवाई नहीं वो खुद से खुद ही मिटाना पड़ता है कोई रास्ता नहीं और खुद से खुद कैसे मिटेगा आप उसके लिए धीरे धीरे होगा पुण्य कर्म संचय होते होते होते विवेक खुलेगा आंकी खुलेंगी अपने आप धीरे धीरे होगा इसलिए कहते देखो कि भाई ये जो चीज है ना आप जो जागृत सब तो हरे हो वह केवल भ्रम बसाती है असत्य विद्यमान रज सप्त विकल्पितगृत देखो जागृत में जब जा आप देख रहे हो वो तो कैसा है समान है। उसे देखकर कर के दृष्टवा ती भाव से भारत उसके संस्कार से संस्कारित हो करके आप स्वप्न दृष्टा क्या जाग्रतवद् ग्राय ग्राहक रूपेण विकल्पयन पश्य ठीक उसी प्रकार की क्या, क्या कर रहे स्वप्न में भी तनमय वह भी असन्मय ही होता, होता है जागृत ग्राय ग्राहक भाव रूपेण विकल्पयन पश्यती ब्रह्म विषय वस्तु जात आरोपयन इत्य ब्रम का विषय बोता वस्तु समूह को आरोपित करता हुआ आप देखते हैं पश्यती जोड़ लेना पड़ेगा यहाँ पर टिप्पण कारगत है वास्तव में क्या देखना होता है वहां पर अपने सिंह को चाहिए नहीं देखेगा क्या वहां इसलिए देखने के समान देख रहा है तथा असत स्वप्ने की दृष्टवाच इसीलिए आप ये निर्णय कैसे ले रहे हो तो इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि स्वप्न में देखने के पश्चात प्रतिबुद्ध न पशती प्रतिबुद्ध जगने के बाद वह पुरुष पुरुषों को विकल्प रहित होकर जागृत स्वप्ने न पश्य कदाचित जागृत में भी देख करके इन पदार्थों के वास्तव में स्वप्न में कभी इनको सत्य रूप अनुभव नहीं करता स्वप्न के पदार्थों में जागृत में जिस प्रकार से शत्रुपुण ग्रहण नहीं कर बात हो सर जागृति पदार्थों का भी स्वप्न में शत्रुपूर्ण कभी किसी ने हाथ ग्रहण नहीं किया है इसलिए तत्व काल में केवल भ्रांति मात्र रहती है स्वप्न काल में स्वप्न जैसा सत्य है सर जागृत काल में जागृत सत्य जैसा लगता है वास्तव में सत्य नहीं है तस्मा जागरदन स्वप्न हेतु इसी दृष्टिकोण से केवल हम लोगों ने यहाँ जागृत को स्वप्न का कारण कह गया है नतु परमार्थ सद इस दृष्टिकोण से नहीं ये जागृत पारम आर्थिक सत्य है और से विशिष्ट जागृत से यह असद रूप उत्पन्न हो गया सत्य करने के कर दृष्टिकोण से बात नहीं कही गई है यह जो कार्य का है सत्य असद का कथन करने के कर दृष्टिकोण से नहीं है कि जागृत भी असत्य उससे असत्य सफल पैदा हुआ यह कथन करना ही स्त्री जागृत जी पर कार्य स्वप्न तथा जागृत का जो पदार्थ है पर कार्य स्वप्न सेवप्न का भी व्यक्षित कार्यकार प्रथा कथम उस प्रकार से कार्यकारण जो परंपरा नहीं मान रहे हो कदा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो है कभी सत्य से कोई भी असत की उत्पत्ति कहीं भी लोक में देखने को नहीं मिलता कभी व्यवहार कार्य कारण स्वप्न जागृति और उत्तम ये जो स्वप्न और जागृति के बीच में कार्य कारण कहा गया ये भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से है उनका है पारंपरिक दृष्टिकोण से ना जागृत है ना स्वप्न है तत्व दृष्टिया तो अप्रसिद्ध है मेहर तत्व दृष्टिया तो उत्पत्ति ही नहीं है तो कार्यकार हो कार्य का भाव ही नहीं है जगत का उत्पन्न ही नहीं हुआ ना जब यदि कोई चीज उत्पन्न हो तो उसे कार्य भाव सोचा जाए जो रज्जु में जैसा सर्प हम कर हैं उसी प्रकार से ब्रह्म में जगत तीन है सर्व की उत्पत्ति कौन चिंतन करता है रज्जु में दिखाया गया सर्प की उत्पत्ति जिस प्रकार कोई चिंतन नहीं करते माता पिता कोणे ये कौन सा दिल में पैदा हुआ था डेट ऑफ बर्थ है ना जन्म तारीख क्या है जन्म स्थान जन्म का समय उसकी कुंडली बनाओ ये सब कितना दिन रहेगा हमको कितना करेगा ये, दराते रहेगा सर को किसने आज तक सोचा समझा गणित किया ही नहीं, क्यों उत्पन्न ही नहीं लेकिन मूर्खता और अज्ञान की वजह से हम लोग अपने अपने इन शरीरों का भी जो है जन्म का तारीख जन्म का समय जन्म स्थान बनाते सोचते समझते समझते नाम व्यवहार न तो दृष्टि भी, भी कोई कार्य कारण भावना चीज ही नहीं अवस्तु नो अज्ञान अवस्था इसलिए अवस्थभूता कारण से अज्ञान के वजह से ही अवस्थभूता कार्य की उत्पत्ति हो गई समझो इसी बात को समझाने के लिए सकल प्रकार के भाव को खंडन करने वाली है। चार्य प्रकार हो सकता है ना सत्य सत्य उत्पत्ति सत्य असत अथवा असत्य उत्पत्ति चार्य प्रक्रिया हो सकती है सत्य सत्य सत्य असत्य अथवा असत से सत्य असत से असत चांद को खत्म कर दे नास्त्य सत्य सद अतुकम तथा सत्य सद्यतुक नास्ती सदेतुगम असतपुत नास्त असत हेतु कम असत्य असत हेतु से कोई असत्य उत्पत्ति कभी नहीं हो सकता एक असत हेतु वंद उससे दूसरा वंध्या पुत्र पैदा हो जाए इसे जिसे पुरंजनोपाख्यान भागवत में आता है ना कल्पित कथा वैसे एक वंध्या पुत्र था अब उसने किसी दूसरे से शादी किया स्त्री भी वंध्यायी थी अब उससे उसने पैदा किया पुत्र को ने पुत्र का। पुत्र पुत्र है ना वो भी, मुझे सत्य भी उत्पत्ति नहीं हो सकती सब असत्यतुकम तथा नास्ती असत्यू के कारण से कोई सत्य उत्पत्ति भी नहीं हो सकती चलो आप कहेंगे खपुष्प भले दूसरा खप पुष्प को पैदा नहीं करेगा जो खपुष्प से कोई बीज बन जाए उस बीज से कोई खपुष्प हो ऐसा भले ही नहीं होता हो इन खपुष्प से आप तो, तो निकाल सकते हैं मधुमक्खी जाए और खप पुष्प से शाद निकाले और असद तो खा सकते, सकते ना सत्य ना भी नहीं हो सकता जब ख पुष्प खुद असत्य है उसमें शहद कहां से होगा मधुमुख बैठेगा कहा से उसका स्वरूप ही नहीं है उसे निकाल कर साथ बनाएगा वो हम खाएंगे ये तो कभी सपने में भी संभव नहीं है इसे असत से सदउत्पत्ति भी नहीं हो सकता कभी तो अगर सबसे सदउत्पत्ति का, इसे खंडन पहले कर चुके यदि पहले से ही है उसका उत्पन्न क्या करेंगे आप सबसे सद उत्पत्ति भी नहीं हो सकता फिर सबसे असत्यन कर चुके हैं पुरुष में ही इसलिए ये भी संभव नहीं है इसे को से, कैसे हो सकती है कदम असत सज जाए तो आए ना कहा तो अरे असत से उत्पन्न हो सकता है तो आशित क्या करे सदैव अग्रे आशित कह दिया तो उसके बाद असद क्या कह दिया कहां पर गए थे कथम हो सकता सजाए तो ऐसे जो कर पता नहीं कैसे आधार पर कर रहे हो सबसे कभी कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है नहीं हो सकता